प्रेम मगन जो साधन तीन गति कहीं न जात रोये रोये गावत हसत दयाट पटी बा हरी रस मा जे रह तीन को मतोगा त्रिभुवन की संपत्ति दया तुम सम जानत सारू दरत पग पड़त कहू उम गी गात दया मगन हरी रूप में दिन दिन अधिक सने हँसी गावत रोवत उठ गिरि गिरी परत यधि पे हरी रस चस को दया सहे कठिन तन पी व वीरह ज्वाला उपजी हिय राम सनेहिया मन मोहन, मोहन सरल तुम देखन दाच का उड़ावत करथ कई नै नानिहारित प्रेम सिंधु में मन परो नानिक सन खोगा को कोई ए देखे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 क्योंकि परम बेहोसी की भाषा तुम्हें भूल गई परमात्मा परम बेहोशी आज के सूत्र बड़े अद्भुत है भक्त के ठीक हृदय से निकले जैसे भक्त का हृदय खिले एक एक सूत्र एक एक कमल की पखुड़ी है ख्याल से समझना प्रेम मगन जो साधजन तिन गति कही न जात रोए रोए गावत हंसत दया अटपटी बात अटपटी बात अटपटी बात का अर्थ होता है जो तर्क में न बैठे गणित में न समाए हिसाब की पकड़ में ना आए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 तो थोड़ा साथ देना उसका अन्न था बुद्धि बहुत मजबूत है मार डाल सकती द्वार बंद कर दे सकती अक्सर ऐसा हुआ है अक्सर तुम्हें भी अनुभव हुआ होगा कभी कभी ऐसा होता है कोई बात पकड़ने लगती तो तुम घबरा आते तुम जल्दी से बुद्धि को जोर से जकड़ लेते तुम कहते ये कैसी बात ये कैसे होने देंगे यहां मेरे पास लोग आते वो कहते हैं ध्यान करते करते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 प्रेम मगन जो साधजन जो प्रेम में मगन हो गए हैं ऐसे साधु पुरुष ये साध शब्द बड़ा प्यारा है और विकृत हो गया भाषा कोष में पढ़ने जाओगे तो साधु का अर्थ होता है महात्मा तपस्वी लेकिन साधु शब्द का ठीक ठीक अर्थ केवल होता है सरल सीधा सादा जो सीधा सादा इतना सरल कि जिसके जीवन में कोई बुद्धि के जाल तर्क जाल नहीं बुद्धि बड़ी तिरछी तिरछी बुद्धि बड़ी चालाक बड़ी कपटी बुद्धि करती कुछ दिखाती कुछ होता कुछ भीतर कुछ बाहर कुछ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 कभी चखो खारा दिन में की रात सुबह की सांझ अंधेरे के उले इस किनारे की उस किनारे इस तट की उस तट कुछ भेद नहीं पड़ता साधु सागर जैसा एक ही उसका स्वाद है कपटी का अर्थ होता है उसके स्वाद अनेक कपटी का अर्थ होता है उसके ऊपर बहुत मुखाव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 साधने का अर्थ ही होता है भीतर कुछ था ऊपर से कुछ आरोपित कर लिया भीतर क्रोध था भीतर और आकांक्षा जलती थी और बाहर आचरण कुछ और बना लिया इसी को तुम साधु कहते हो दया इस तरह के व्यक्ति को साधु नहीं कहती दया के साधु की परिभाषा है प्रेम मगन जो साधजन वो जो प्रेम में मगन है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 फिर भी उसने देखा कि एकनाथ जो कर रहे हैं ये तो मैं भी नहीं कर सकता वो शंकर जी पे पैर टेके हुए विश्राम कर रहे हैं। नास्तिक था शंकर जी को मानता भी नहीं था मगर तो भी छाती उसकी धड़क गई कि ये आदमी तो कुछ अजीब सा मालूम होता है शंकर पे पैर टेके हुए ये तो महानास्तिक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 एक नाथ ने कहा कहीं भी पैर रखो वही है कहीं भी पैर टिकाओ उसी पर पैर टिकता है उसके अलावा सहारा कौन इसलिए कोई अड़चन नहीं है बात तो जरा अटपटी थी पर बात थी तो अर्थपूर्ण जैसे इस आदमी को कुछ दिखाई पड़ा है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 कु के मुंह से बांटी छीन के हंडी में डुबाई घी में वापिस उसको दे का राम अब खाओ से साधु का आचरण सरल होगा बालवत होगा साधु का आचरण साधना का नहीं होगा सरलता का होगा साधा हुआ नहीं होगा कल्टीवेटेड नहीं होगा सहज होगा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 रोए रोए गावत हंसत दया अटपटी बात इसलिए तुम साधु को अगर सच में पहचानने चले हो तो तुम कुछ बातें ख्याल में ले लेना साधु मतवाला है मस्त बिना पिए पिए बैठा है बे पिए कहते हैं सबरिंद ए मयासाम मुझे बे खुदी तूने किया मुफ्त में बदनाम मुझे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 सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ था अब दोबारा वैसा सुख न मिल पाएगा इसलिए मेरा उनसे लगाव भी था उनका मुझसे लगाव भी था तभी उनकी पत्नी आई भीतर से और एकदम पछाड़ खा के उनके ऊपर गिर पड़ी और उसने कहा हाय मेरे भोला नाथ तब फिर तब फिर मैं नहीं रोक पाया कि जिंदगी भर हम भोलानाथ नाथ कहकर उनको परेशान करते रहे और ये उनकी खुद पत्नी मरे हुए पति को फिर वही बात कह रही अगर उनकी आत्मा कहीं आस पास होगी तो वो एकदम उछल कूद करने कु तो मैं रोता रहा और हंसी फूट पड़ी बहुत डांटा टपटा गया और कहा दोबारा तुम किसी के मरने में जा ही मत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 तुम सदा दृष्टा हो कुछ भी हो रहा है तुम दूर रहते अछूते खड़े रहते प्रवेश नहीं करते घटना में भक्ति का अर्थ है दूर नहीं खड़े रहना दृष्टा नहीं बनना भोगता हो जाना है भक्ति यानी बिल्कुल भोगता हो जाना डूब जाना जो हो रहा है उसमें ऐसे डूब जाना है कि तुम्हारा कोई कोना कांतर भी अछूता ना रह जाए तुम्हारा रोआ रोआ डूब जाए तल्लीन हो जाए कृत्य तब पूर्ण होता है जब तुम्हारी चेतना उसमें पूरी डूब गई होती जब तुम दृष्टा नहीं रहते भोकता होते हो जब तुम इस तरह भोकता होते हो कि तुम बचते ही नहीं अलग भोग ही बचता है उस परम भोग का नाम भक्ति है।, है और जब तुम बिल्कुल मिट जाते हो कृत्य में गीत गाते वक्त गीत गाना ही बचता है गीत गाने वाला नहीं नाचते वक्त नाच बचता है नर्तक नहीं भजन में भजन ही बचता है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 हाथ में हीरे जवरत भर के चढ़ाने को ही था कि बुद्ध ने कहा चढ़ा मत गिरा दे वो थोड़ा झिझका क्योंकि चढ़ाने में एक मजा था अहंकार का एक मजा कि मैंने ऐसे बहुमूल्य हीरे जवरत चढ़ाए और बुद्ध कहते हैं गिरा दे लेकिन जब बुद्ध ने कहा तो झिझका जरूर एक क्षण रुका भी फिर गिरा दिए ठीक है अब सामने बेजीती हो जाएगी इतने भीड़ लोग मौजूद और बुद्ध कहते हैं गिरा दे अगर वो न गिराए गिरा, गिरा दिए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 हरी रस माते जे रहे जिन्हें ना हरी रस की शराब पी ली अब जिनका कुछ अपना होश नहीं रहा जिन्हें अपनी अब अप कोई भान अपनी कोई सुधी नहीं रही ख्याल रखना जब तक तुम्हें अपनी सुधी है तब तक प्रभु की सुधी ना आएगी ये दो तलवारें एक ही म्यान में बनती नहीं जब तक मैं है तब तक प्रभु नहीं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 और जो शराब डाल रहा है वो शराब हरी रस की है दुनिया में संतों के साथ सदा जाती होती रही लेकिन जैसी जाती उमर खयाम के साथ हुई वैसी किसी के साथ नहीं हुई क्योंकि उसका तो जितना भी अनुवाद हुआ जित भाषा में अनुवाद हुआ वही भूल हो गई फिजराल बड़ा कवि था और महत्वपूर्ण कवि था उसने उमर खयाम में चार चांद लगा दी मगर सारी बात गलत कर दी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 त्रिभुवन की संपत्ति दया त्रमसन जानत साथ और जो साधु है जो सरल हुआ उसे सारे जगत की संपत्ति तृणवत मालूम पड़ती क्यों गलत मत समझ लेना जैसा अभी तक लोग समझाते रहे हैं तुम्हें वे ये समझाते रहे कि संसार की संपत्ति को तृणवत समझो इस सूत्र को ऐसा मत समझ लेना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 जिस दिन परमात्मा की किरण उतरेगी संसार छूटने लगेगा इसलिए मैंने अपने सन्यासी को सन्यास छोड़ने की प्रक्रिया नहीं दी सन्यास छोड़ना नहीं सन्यास त्याग नहीं सन्यास भागना नहीं सन्यास है प्रभु को निमंत्रण देना सन्यास है प्रभु को बुलावा देना कि अतिथि आओ पधारो कि मैं प्रतीक्षा करूं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 संसार अंधेरा है परमात्मा प्रकाश तुम प्रकाश को खोजो अंधेरे से मत लड़ो हरिस माते जी रहे तिनको मतो डूब जाओ हरी की शराब में जी भर के पियो हो रोए रोए को मतमस्त हो जाने दो त्रिभुवन की संपत्ति दया समझानत साथ जानता है ऐसा मानता नहीं मानने से कुछ भी नहीं होगा मानना तो बहुत लचर नपुंसक ऐसा अनुभव होता है यह व्यर्थ जब यह अनुभव होता यह सब व्यर्थ पकड़ छूट जाती छोड़नी नहीं पड़ती छूट जाती जैसे सूखा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 रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी ने आके कहा आप महात्यागी हैं। रामकृष्ण हंसने लगे और कहने लगी ये भी खूब रही हम तो सोचते थे तुम बड़े त्यागी हो वो आदमी कहने लगा आप मजाक कर रहे परम हंसते हो आप कभी मजाक नहीं करते आप क्या कह रहे मैं और त्यागी मैं संसारी 24 घंटे संसार में रगा पगा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 परमात्मा को भोग रहे हमने छोड़ा क्या छोड़ी हीरा पाया इसको त्याग कहोगे तुमने हीरा छोड़ा कौड़ी पाई ये तुम्हारा त्याग बड़ा है निश्चित बड़ा है संसारी बड़ा त्यागी है कूड़ा करकट बीन रहा छांट छांट के कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहा हीरे जवाहरा बीच में आ जाए तो सरका देता हटाओ अगर कभी ध्यान बीच में आने लगे हटा देते कि अभी कहा? अभी तो धन इकट्ठा करो ध्यान अभी नहीं कभी बीच में सिर उठाने लगे हटा देते कि अभी नहीं अभी जिंदगी पड़ी अभी बहुत कुछ करना है अभी दुनिया में बहुत कुछ सिद्ध करना है अगर राम कभी बीच बीच में याद आने लगे कभी उसकी तरंग आने लगे तुम जल्दी से अपने को झोर साफ कर लेते ये खतरनाक मामला है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 बुद्धि लगानी होगी सिर टकराना होगा प्रभु की खोज प्यारे की खोज परम परमीत की खोज बड़ी और बात है दार्शनिक सत्य की खोज करते हैं धार्मिक प्रभु की खोज करते दार्शनिक परमात्मा को सत्य कहते तब परमात्मा को भी उदास कर देते धार्मिक सत्य को भी परमात्मा कहते हैं प्रीतम कहते हैं प्यार का संबंध जोड़ते हैं ये कोई तर्क का नाता नहीं है प्रेम प्रीति लगाव उमगी गात सब दे जब तुम्हारा मन तन सब नाचने लगे मन तन दोनों एक ही उमंग में बंध जाएं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 तो भी तुम जानते हो कि हवा सुगंध में होने लगी हवा शीतल होने लगी दिशा ठीक है हम बगीचे की तरफ जा रहे ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब प्रेम उमगने लगे उमगी गात सबदे और प्रतिपल तुम्हारा स्नेह बढ़ने लगे और बिना किसी शर्त के तुम उसे बांटने लगो सौदा न हो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 उसी दिन से खराब है वो एक रुपया भी जमा कर दिया फिर दूसरे ने बचाते चले जाओ तो कुछ दिन में अमीर हो जाओगे कर लेना चाहिए, बस इसी उदेबुन में सब बर्बाद हुआ जा रहा है जो सांसारिक जीवन में घटती है वही आध्यात्मिक जीवन में भी घटती आकांक्षा जगती अभिपसा क्या पूरा पूरा कैसे मिल जाए स्वाद लग गया चाहिए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 मजाल ए के मोहब्बत न एक बार हुई हिम्मत तो न जुटा पाए छोड़ने की ख्याल ए के मोहब्बत तो बार बार आया लेकिन ये ख्याल तो बार बार आया कि छोड़ें झंझट लौट जाए वापस वे पुराने दिन ही बेहतर थे अंधेरे में खोए थे कुछ पता तो न था स्वाद ही ना लगा था तो, तो सुख तो था एक तरह का सुख था एक तरह की शांति थी जाल ए तर्क मोहब्बत न एक बार हुई हिम्मत तो न कर सके छोड़ने की प्रेम त्याग तो न कर सके प्रेम का ख्याल मोहब्बत तो बार बार आया लेकिन विचार तो बार बार आया कि छोड़ दे लौट जाए उठाना है जो पत्थर रख के सीने पर वो गांव आया मोहब्बत में तेरी तर्क मोहब्बत का मुकाम आया ऐसे भी मौके आए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 और धुंधले धुंधले दिखाई पड़ने में अभी जगती है कि ठीक ठीक कब दिखाई पड़ेगा पूरा पूरा कब दिखाई पड़ेगा नहीं है हंसी भी तो हो चलो फिर आज उसी बेवफा की बात करें बहुत बार सोच लेता है कि छोड़ो भूल जाओ यात्रा कठिन है कहां की झंझट में पड़े ये किस अभागे क्षण में यात्रा शुरू कर थी?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 और जिस दिन तुम्हारी पूरी ऊर्जा आंख बन जाती उसी क्षण घटना घट गट जाती नैन का संबंध था मेरा हृदय तक बात पहुंची जा रही बात जो कल तक हृदय से थी छिपाई अब स्वरों में बंध अधर तक आ रही देखकर एक बार फिर तुमको न देखूं, पर नैन में रूप बंधता ही नहीं है छबी तुम्हारी पूर्ण गाना चाहता हूं किंतु कोई राग सदता ही नहीं है लग रहा ज्यो पड़ गई भावर हृदय की प्रीति दुल्हन ज्यो की डोली चढ़ गई है और सपनों के कहारों ने उठाई स्वर्ण डोली प्री सदन को मुड़ गई है पग महावर और मेहंदी हाथ रचकर प्रीत मानस द्वार को खटका रही है नयन का संबंध था मेरा तुम्हारा अब हृदय तक बात पहुंची जा रही है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 तब तक परमात्मा से मिलना ना होगा जब तुम्हारी सारी ऊर्जा एक, एक ही भूत होकर एक ही आकांक्षा बन जाएगी उस आकांक्षा का नाम ही अभिपा है अभी हमारी आकांक्षाएं बहुत ही धनपान आकांक्षाएं इनमें हम बटे हमारी आकांक्षाओं के घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, जब ये सारे घोड़े एक दिशा में जुझ जाते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 परमात्मा को पाके और क्या प्रतिष्ठा पाने को रह जाएगी फिर और धन पाने को रह जाएगा परमात्मा के पाने में सब पाना अपने आप हो जाएगा काग उड़ावत कर थके नैन निहारत बाट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 म्बे में कृष्णमूर्ति ने जो जगह चुन रखी अपने व्याख्यान के लिए वहां सारे हिंदुस्तान के कौए इकट्ठे उनको जस्ती वो जगह कृष्णमूर्ति को सुनना ही मुश्किल क्योंकि वो कौए बहुत कांव काव मचाते मगर उनका आग्रह है उनको मचाने दो काउ का और तुम सुनो ऐसी चित्त की दशा है कौए कांव कांव कर रहे हैं तुम प्रभु को पुकारो कौ अपनी कांव कांव मचा रहे हैं हर विचार एक कौआ है और कौआ कह का उलावत कर थके दया कहती है तुम्हें तो देख रही हूं कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौए में चूक जाऊं कोई कौआ बीच में पड़ जाए तुम आओ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 जैसे नदी सागर में उतर गई फैलाया लौटने की जगह ना छोड़ी ना घाट अब बाहर लौटने का कोई उपाय नहीं नदी गिर गई सो गिर गई अब वापस लौट सकती नहीं न लौटने का कोई उपाय है और तुम कितनी देर लगाए दे रहे तुम्हारे आने की कोई खबर भी नहीं मिलती इधर हाथ भी थक गए इधर आंखें भी सूझी जा रही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 तो अगर नियम चाहिए पुजारी खोज लो राम कृष्ण सच्चे पुजारी बात और है यह भाव की एक दशा है कई बार भक्त शिकायत करता है नाराज भी हो जाता है। आखिर हर चीज की सीमा होती है। ऐसा ना हो यह दर्द बने दर्द ए लादवा ऐसा ना हो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 जो आंसू गिरे सितारा बनकर मुस्काए प्यासे अधरों वाली इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाए यह घनश्याम न जा पाए बरसा तो होती बरसा तो हुई दया पर हुई सहजों पर हुई मीरा पे हुई तुम पर क्यों ना होगी बरसा तो हुई है वर्षा फिर फिर होगी प्यास चाहिए गहन प्यास चाहिए आज